अध्याय सात शीतऋतु बहुत सर्द ठंड वाली थी तूफानी मौसम के बाद ओलों के साथ बारिश हुई और फिर लंबा दौर पाले वाली सर्द ठंड का जो फरवरी के अंत तक चला पवन चक्की के पुनर्निर्माण के लिए सब जानवरों ने भरसक मेहनत की यह जानते हुए कि बाहरी दुनिया उनको देख रही है और अगर पवन चक्की समय से नहीं बनी तो ईर्ष्यालु मनुष्य खुशियां मनाएगा और वह हमसे श्रेष्ठ साबित होगा द्वेश के कारण आदमियों ने दावा किया कि उन्हें विश्वास नहीं है कि पवन चक्की को स्नोबॉल ने बर्बाद किया है उन्होंने कहा कि वह गिरी इसलिए कि उसकी दीवारें बहुत पतली थीं जानवर जानते थे कि ऐसा नहीं था फिर भी इस बार उन्होंने पहले की अट्ठारह इंच की जगह दीवार की मोटाई तीन फुट रखी जिसका मतलब था ज्यादा मात्रा में पत्थर लाना काफी समय तक खदानों में बर्फ रहने से कुछ काम ना हो सका इसके बाद सूखे पाले वाली ठंड में कुछ प्रगति हुई लेकिन वह कठिन और कष्टदायी समय था और पहले की तरह स्वयं को जानवर बहुत उत्साहित और आशावान नहीं अनुभव कर रहे थे वे हमेशा ठंड से जकड़े और अक्सर भूखे भी रहते केवल बॉक्सर और क्लोवर ने कभी हार नहीं मानी सेवा करने की खुशी और परिश्रम करने में आत्मसम्मान पर स्क्वीलर ने शानदार भाषण दिया परंतु बाकी जानवरों ने बॉक्सर की शक्ति से प्रेरणा ली और उसके कभी असफल ना होने वाले नारों से मैं और मेहनत करूंगा जनवरी में खाना कम पड़ गया मक्के की खुराक को जबरदस्त रूप से कम किया गया और साबित किया गया कि इसकी भरपाई आलू की खुराक बढ़ाकर की जाएगी बाद में पता चला कि ज्यादातर आलू की फसल पाला पड़ने के कारण खराब हो गई थी क्योंकि इसको मोटी चादर से नहीं ढका था आलू नरम और बदरंग हो चुके थे कुछ ही खाने लायक थे कई दिनों तक जानवरों के पास चोकर और चुकंदर के चारे के अलावा कुछ खाने को नहीं था भुखमरी उनके सामने खड़ी थी यह सत्य बाह्य दुनिया से छिपाना अति आवश्यक था पवन चक्की की दीवार के विध्वंस के उपरांत मानव जाति उत्साहित थी और पशुफार्म के बारे में नई नई झूठी अफवाहें फैला रही थी। एक बार फिर कहा जा रहा था कि जानवर भुकमरी और बीमारियों से मर रहे हैं लगातार आपस में मारपीट कर रहे हैं और नरभक्षी व शिशु हत्या पर उतर आए हैं नेपोलियन को भली भांति पता था उस दुष्प्रभाव का क्या असर होगा अगर उनको भोजन और आहार की असली स्थिति के बारे में ज्ञात हो जाएगा और उसने मिस्टर विम्पर का लाभ उठाते हुए मिस्टर विम्पर के द्वारा इसके विपरीत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी पहले मिस्टर विम्पर की साप्ताहिक बातचीत पर जानवरों का उसके साथ लगभग न के बराबर ही संपर्क रहता था लेकिन अब कुछ चुने हुए जानवर जैसे भेड़ों को निर्देशित किया गया कि वे सब उसके यानी मिस्टर विम्पर के सामने साधारण ढंग से बातचीत करते हुए कहें कि प्रतिदिन के आहार की खुराक बढ़ गई है साथ ही नेपोलियन ने आदेश दिया कि खाली अनाज के डिब्बों को बालू और मिट्टी से भरकर उनके ऊपर बचा हुआ अनाज रख दो किसी बहाने मिस्टर विम्पर को भंडार गृह ले जाकर उसको अन्न से भरे डिब्बों की झलक दिखला दो वह बहकावे में आ गया और बाहरी दुनिया को खबर देता रहा कि पशु फार्म में खाने की कोई कमी नहीं है फिर भी जनवरी के अंत तक स्पष्ट हो गया था कि कहीं और से अनाज जुटाना आवश्यक है इन दिनों नेपोलियन कभी कभार ही लोगों के बीच दिखता था सारा समय फार्म हाउस के अंदर बिताता था जिसके हर दरवाजे पर खूंखार दिखने वाले कुत्ते पहरा देते रहते जब वह बाहर निकलता तब पूरे रस्मो रिवाज के साथ छह कुत्तों की सुरक्षा गार्ड के साथ जो उसको चारों तरफ से घेरे रहते और किसी के पास आने पर गुर्राते साथ चलते थे अक्सर वह इतवार की सुबह को भी नहीं दिखता लेकिन किसी दूसरे सुअर जो कि अक्सर स्क्वीलर होता उसके द्वारा वह अपने आदेशों को जारी करता एक इतवार की सुबह स्क्वीलर ने सूचना दी कि मुर्गियां जिन्होंने अभी अंडे दिए हैं वे अपने अंडे सौंप दें नेपोलियन ने मिस्टर विम्पर के माध्यम से चार अंडे हर हफ्ते का करार किया है उसके मूल्य से इतना अनाज और खाने की आपूर्ति होगी जिससे फार्म का कामकाज ग्रीष्म ऋतु तक चले और हालात थोड़ा आसान हों जब मुर्गियों ने ये सुना तब उन्होंने बहुत हल्ला मचाया उन्हें पूर्व चेतावनी मिल चुकी थी कि उनको यह त्याग करना जरूरी होगा लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा वास्तव में होगा वे बसंत ऋतु में अंडे देने की तैयारी में ही थे और उन्होंने विरोध किया कि उनके अंडे ले लेना हत्या के समान होगा जोंस के निष्कासन के बाद पहली बार विद्रोह के जैसे हालात बने तीन काले रंग वाले युवा मिनोरका के नेतृत्व में मुर्गियों ने नेपोलियन की इच्छा में अड़ंगा डालने का भरसक प्रयत्न किया उनका तरीका था कि वे छत पर उड़ेंगी और वहां वे अपने अंडे देंगी जो फर्श पर गिराकर तोड़ दिए जाएंगे नेपोलियन ने तुरंत निर्भीक ढंग से कार्यवाही की उसने मुर्गियों का आहार रुकवा दिया और आदेश जारी किया कि अगर कोई जानवर मुर्गियों को मक्के का एक भी दाना देता है तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी कुत्तों के संरक्षण में इस आदेश का पालन हुआ पांच दिन तक मुर्गियां संगठित रहीं फिर उन्होंने समर्पण कर दिया और अपने अंडे देने वाले बाड़े पर चली गई इस बीच नौ मुर्गियों की मृत्यु हो गई थी उनके शरीर को वहीं बगीचे में दफना दिया गया और बताया गया कि वे कॉक्सीडियोसिस बीमारी से मर गई थीं विम्पर ने इस बारे में कुछ नहीं सुना और अंडों को समय पर पहुंचा दिया गया हर हफ्ते बनिए की गाड़ी फार्म से अंडे लेने आती इस दौरान इतना सब कुछ होते हुए भी स्नोबॉल को कभी नहीं देखा गया यह सुनने में आया था कि वह किसी एक पड़ोसी फार्म में छिपा हुआ है फॉक्सवुड या पिंचफील्ड दूसरे किसानों के साथ नेपोलियन के रिश्ते पहले की अपेक्षा अब कुछ बेहतर थे बीच की छोटी झाड़ी साफ करते हुए वहां दस साल पूर्व संग्रहित इमारती लट्ठों का ढेर मिला वो मौसम से परिपक्व हो चुका था और मिस्टर विम्पर ने नपोलियन को उनको बेचने का सुझाव दिया मिस्टर पिलकिंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक दोनों ही उसको खरीदने के इच्छुक थे नेपोलियन उन दोनों के बीच हिचकिचा रहा था और तय नहीं कर पा रहा था कि किसको बेचे यह देखा गया कि जब भी लगता कि वह फ्रेडरिक के साथ समझौता करने वाला है तब यह ऐलान होता कि स्नोबॉल फॉक्सवुड में छिपा है जबकि वह पिलकिंगटन की तरफ होता तब कहा जाता स्नोबॉल पिंचफील्ड में है अचानक बसंत ऋतु की शुरुआत में एक खौफनाक चीज का पता चला स्नोबॉल अक्सर रात में चोरी छिपे फार्म आता था जानवर इतने परेशान हो गए कि रात में अपने बाड़ों में सो नहीं पाए ऐसा कहा गया कि हर रात वह चुपचाप अंधेरे की आड़ में आकर हर तरीके का नुकसान कर जाता था उसने भुट्टे चुराए उसने दूध की बाल्टियां गिराई, उसने अंडे तोड़े उसने बीज की क्यारियां कुचली उसने फल के पेड़ों की छाल उखेड़ी जब भी कुछ गलत होता था तब उसका दोष स्नोबॉल को जाता अगर खिड़की टूटती या नाली बंद हो जाती तो कोई न कोई पक्के यकीन के साथ कहता कि रात में स्नोबॉल ने यह सब आकर किया है और जब भंडार घर की चाबी खोई तो पूरे फार्म को विश्वास था कि स्नोबॉल ने कुएं में फेंक दी है अजीब ही था कि लोग ऐसा सोचते रहे जबकि खोई हुई चाबी अनाज के बोरे के नीचे दबी मिली गायों ने दावा किया कि स्नोबॉल ने रात में उनके बाड़े में आकर उनका दूध दोहकर चला जाता है जब वे सो रही होती हैं ये भी कहा गया कि चूहे जो उस शीत ऋतु में बहुत उपद्रव मचा रहे थे वे भी स्नोबॉल के साथ मिले हुए थे नेपोलियन ने स्नोबॉल की गतिविधियों की छानबीन के आदेश दिए अपने कुत्तों के साथ वह आया और सावधानी से फार्म की इमारतों का निरीक्षण किया और सब जानवर एक सम्मानपूर्वक दूरी के साथ उसके पीछे चले हर कुछ दूरी पर नेपोलियन रुकता और स्नोबॉल के पद को पहचानने के लिए जमीन को सूंघता क्योंकि वह कहता था कि वह उसकी गंध पहचान सकता है उसने हर कोना सूंघा खलिहान गौशाला मुर्गी खाना सब्जी के बाग सूंघता और डरावने ढंग से चीखता स्नोबॉल वह यहां आया था मैं उसको स्पष्ट रूप से सूंघ सकता हूं और स्नोबॉल शब्द पर सब कुत्ते खून जमाने वाली गुर्राहट करते हुए अपने दांत दिखाते जानवर पूरी तरह से डर गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्नोबॉल का अदृश्य रूप से कोई प्रभाव है जो हवा में फैला हुआ है और हर तरह के खतरों से उन्हें डरा रहा है शाम को स्क्वीलर ने उन सब को साथ बुलाया और चेहरे पर भयानक भाव के साथ उनसे बोला कि उसे उन लोगों से कुछ गंभीर खबर साझा करनी है बेचैनी से उछलते हुए स्क्वीलर चिल्लाया दोस्तों एक भयंकर चीज का खुलासा हुआ है स्नोबॉल ने अपने आप को पिंचफील्ड फार्म के फ्रेडरिक को बेच दिया है जो अभी हम पर आक्रमण करने का षडयंत्र कर रहा है और हमसे हमारा ये कार्य ले लेगा जब हमला होगा तब स्नोबॉल उसका मार्गदर्शक होगा उससे भी खराब बात है हमने यह सोचा था कि स्नोबॉल के विद्रोह का कारण उसका अभिमान और उसकी महत्वाकांक्षा थी लेकिन हम गलत थे दोस्तों क्या तुम्हें पता है असली कारण क्या था शुरू से ही स्नोबॉल की मिली भगत मिस्टर जोन्स के साथ थी वह पूरे वक्त मिस्टर जोन्स का गुप्तचर था यह सब उन दस्तावेजों से सिद्ध होता है जो वह अपने पीछे छोड़ गया था और जो हमें अभी मिले हैं मेरे ख्याल से दोस्तों यह बहुत सी चीजों का स्पष्टीकरण करता है क्या हमने यह नहीं देखा कि कैसे उसने कोशिश की भाग्यवश बिना सफलता के हमें हराने की और गौशाला के युद्ध को नष्ट करने की जानवर अचंबित थे यह ऐसा पाप और दुष्टता थी जो स्नोबॉल के विध्वंस को भी पार कर गई थी लेकिन उनको कुछ समय लगा इसे पूरी तरह से समझने में उन सबको याद आया था उन्हें लगा जैसे उन्हें याद है कैसे सबने देखा कि गौशाला के युद्ध में स्नोबॉल सबसे आगे उनका नेतृत्व कर रहा था कैसे उसने संभाला और हर मोड़ पर उनको प्रोत्साहित किया और एक पल के लिए भी नहीं रुका था जब मिस्टर जोन्स की बंदूक की गोलियों ने उसकी पीठ को घायल किया था पहले यह समझने में मुश्किल हुई कि यह सब कैसे उसे जोन्स के साथ मिली भगत में शामिल होना दर्शाता है बॉक्सर भी जो कभी ही प्रश्न पूछता था असमंजस में था वह लेट गया अपने खुर अपने नीचे दबाकर आंख बंद की और कोशिश करने लगा अपने विचारों को एकबद्ध कर सब कुछ समझने में उसने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं करता स्नोबॉल ने गोशाला युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा था मैंने उसे खुद देखा था क्या हमने तुरंत बाद उसे पशु शूरवीर प्रथम श्रेणी का पुरस्कार नहीं दिया था वह हमारी गलती थी दोस्तों क्योंकि अब हमें मालूम है जो गुप्त दस्तावेज हमें मिले हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है वास्तव में वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था बॉक्सर ने कहा लेकिन वह घायल हुआ था हम सबने देखा था खून से लथपथ दौड़ते हुए स्कूलर चिल्लाया वह सब एक योजना के तहत था जोन्स की गोली उसे सिर्फ छूकर निकली थी अगर तुम पढ़ सकते हो तो मैं दिखा सकता हूं यह सब उसने खुद लिखा हुआ है स्नोबॉल का यह सोचा समझा षडयंत्र था कि ऐन वक्त पर वह इशारा करेगा भागने का और युद्ध का मैदान दुश्मनों के लिए छोड़ देगा और वह इसमें जीत ही चुका था मैं तो यह भी कहूंगा दोस्तों वह सफल हो चुका होता अगर हमारा बहादुर नेता दोस्त नेपोलियन नहीं होता क्या तुम्हें याद नहीं है कैसे वह पल जब जोन्स और उसके साथी प्रांगण में घुसे थे स्नोबॉल अचानक पलटा था और भागा था और काफी जानवर उसके पीछे थे और क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है कि यही वही पल था जब घबराहट फैल रही थी और लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया था तब दोस्त नेपोलियन उछलकर आगे आया था और यह बोलते हुए मानवता का नाश हो उसने अपने दांत जोन्स के पैरों में गड़ा दिए थे निश्चय ही तुम्हे वह याद है दोस्तों एक दिशा से दूसरी दिशा में उछलते हुए स्कूलर बोला अब जब स्क्वीलर ने वह दृश्य इतने सजीव ढंग से वर्णन किया जानवरों को लगा कि उन्हें याद है वैसे भी उन्हें इतना तो याद है कि ठीक युद्ध के नाजुक मौके पर स्नोबॉल पलट के भागा था लेकिन बॉक्सर अभी भी बेचैन था आखिर में उसने कहा मुझे विश्वास नहीं है कि आरंभ में स्नोबॉल गद्दार था उसके बाद जो कुछ हुआ वह अलग बात है लेकिन मुझे भरोसा है गोशाला के युद्ध में स्नोबॉल अच्छा मित्र था बहुत धीमे और दृढ़ता से स्क्वीलर ने सूचित किया हमारे नेता दोस्त नेपोलियन ने निसंदेह कहा है निसंदेह दोस्तों शुरुआत से ही स्नोबॉल जोन्स का जासूस था हां विद्रोह के बारे में सोचने के बहुत पहले से ओह वह अलग बात है बॉक्सर बोला अगर दोस्त नेपोलियन यह कहता है तो सही ही होगा स्क्वीलर चीख कर बोला यही सच्ची भावना है दोस्त लेकिन यह भी देखा गया कि स्क्वीलर ने अपनी चमकती आंखों से बॉक्सर की ओर खतरनाक निगाहों से देखा वह जाने को पलटा फिर रुका और प्रभावपूर्ण ढंग से बोला मैं फार्म के सब जानवरों को सचेत करता हूं कि वे अपनी आंखें खोल कर रखें हमारे पास सोचने का कारण है कि हमारे बीच अभी भी स्नोबॉल के गुप्त प्रतिनिधि घात लगाए बैठे हैं चार दिन पश्चात देर दोपहर में नेपोलियन ने सब जानवरों को प्रांगण में इकट्ठा होने का आदेश दिया जब वहां सब इकट्ठा हो गए तब नेपोलियन फार्म हाउस से निकला उसने अपने दोनों पदक पहने हुए थे क्योंकि हाल ही में उसने अपने को पुरस्कृत किया था पशुशूरवीर प्रथम श्रेणी और पशुशूरवीर द्वितीय श्रेणी उसने नौ कुत्तों के साथ जो उसके इर्द गिर्द थे उनसे अपने को घेरा हुआ था और उनकी भयावह गुर्राहट सब जानवरों की रीढ़ पर थरथराहट पैदा कर रही थी वे सब अपनी जगह पर दुबके हुए थे ऐसा लगा जैसे उन्हें पता था कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होने वाली थी नेपोलियन ने खड़े होकर सख्त ढंग से अपने दर्शकों का अवलोकन किया फिर वह तीखे स्वर में चीखा तुरंत ही कुत्ते आगे दौड़े कान से पकड़कर चार सुअरों को घसीटने लगे जो डर और पीड़ा से चिल्ला रहे थे और नेपोलियन के पैरों के पास ले आए सुअरों के कानों से खून बह रहा था कुत्तों ने खून चख लिया था और कुछ समय के लिए लगा जैसे वे सब पागल हो गए हैं सब लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उनमें से तीन बॉक्सर की ओर झपटे बॉक्सर ने उन्हें आते हुए देख लिया और उसने अपने विशाल खुरों से एक को हवा में उछाला और जमीन पर दबा दिया कुत्ता दया के लिए चीखा और बाकी दो दुम दबाकर भाग खड़े हुए बॉक्सर ने नपोलियन की ओर देखकर जानना चाहा कि वह कुत्ते को कुचलकर मार दे या उसे जाने दे नेपोलियन के हाव भाव में बदलाव आया और उसने तेज स्वर में बॉक्सर को कुत्ते को छोड़ने का आदेश दिया तब बॉक्सर ने अपने खुर उठाए और कुत्ता वहां से चोटिल और विलाप करते हुए सरक गया आखिर में हंगामा शांत हुआ चार सुअर डर से कांपते हुए इंतजार कर रहे थे पूरे चेहरे पर अपराध अपराधबोध झलक रहा था नेपोलियन ने अब उनको बुलाकर अपने अपराध स्वीकार करने को कहा ये वही चार सुअर थे जिन्होंने विरोध प्रकट किया था जब नेपोलियन ने इतवार की सभा बंद करने का ऐलान किया था तब बिना किसी सहायता के उन्होंने स्वीकारा कि वे स्नोबॉल के संपर्क में गुप्त रूप से थे जब से उसका निष्कासन हुआ था उसके साथ मिलकर उन्होंने पवन चक्की नष्ट की थी और उसके साथ उनका अनुबंध था कि पशु फार्म जोन्स को दे दिया जाएगा उन्होंने आगे बताया कि स्नोबॉल ने स्वीकारा है कि सालों से वह जोन्स का गुप्तचर था जब उन लोगों ने स्वीकार किया तब कुत्तों ने तुरंत उनकी गर्दनों को नोच डाला और एक भयानक आवाज में नेपोलियन ने सवाल किया क्या किसी जानवर को कुछ कहना है या कुछ स्वीकारना है तीन मुर्गियां जिन्होंने विद्रोह की कोशिश का नेतृत्व किया था अब आगे आईं और बोलीं कि स्नोबॉल उनके सामने आया था और उनको नेपोलियन के विरुद्ध भड़काया व उसके आदेश की अवज्ञा करने को कहा उनको भी मार डाला गया फिर एक बत्तख आगे आई और स्वीकारा कि पिछले वर्ष की फसल से उसने छह मक्के के दाने चुराए थे और रात में खाए थे फिर एक भेड़ बोली कि पीने वाले पानी के पोखर में उसने पेशाब की थी ऐसा करने के लिए उसे स्नोबॉल ने कहा था और दो दूसरी भेड़ों ने कहा कि उन्होंने एक बूढ़े भेड़ को मार डाला था वह नेपोलियन का बड़ा भक्त था जब वह जुकाम से पीड़ित था तब उसे उन्होंने अलाव के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर मारा था सबको उसी जगह मार डाला गया और इस तरह इकबालिया बयान और वध का सिलसिला चलता रहा जब तक नेपोलियन के पैरों के पास लाशों का ढेर खड़ा ना हो गया और पूरी हवा खून के गंध से सारोबार नहीं हो गई जो कि जोन्स के निष्कासन के बाद से सबके लिए पूर्णतः अपरिचित था जब यह सब खत्म हो गया तब सुअर और कुत्तों के अलावा बाकी जानवर दुबकते हुए चले गए वे सब बुरी तरह सहमे और हिले हुए थे उनको पता नहीं था कि क्या ज्यादा चौंकाने वाला था जानवरों का विश्वासघात जो स्नोबॉल से मिले हुए थे या वह दंड जिसके वे अभी साक्षी रहे पुराने दिनों में इतने ही भयानक खून खराबे के दृश्य होते थे लेकिन सबको लग रहा था कि ये उससे और बुरा है क्योंकि यह सब उनके बीच हो रहा था जोंस के फार्म से जाने के बाद अब तक किसी जानवर ने दूसरे जानवर को नहीं मारा था एक चूहा तक नहीं मारा गया था वे सब उस टीले की तरफ चले जहां आधी निर्मित पवन चक्की खड़ी हुई थी और एक मद से सब वहां एक साथ लेट गए जैसे आपस में सिमटने से उन्हें मित्रभाव का एहसास होगा क्लोवर म्यूरियल बेंजमिन गाय भेड़ें बत्तख और मुर्गियों का समूह सभी लोग सच में बिल्ली के अलावा जो नेपोलियन के इकट्ठा होने के आदेश के बाद से ही गायब हो गई थी कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला केवल बॉक्सर अपने पैरों पर खड़ा था वह बेचैनी से इधर उधर हिल रहा था अपनी लंबी काली पूंछ अपने बगल में मारता और कभी कुछ आश्चर्य से बुदबुदा देता अंततः वह बोला मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसा कुछ हमारे फार्म में भी हो सकता है यह सब हमारे में कुछ खराबी की वजह से हुआ होगा जैसा मैं देखता हूं इसका समाधान है कि हम ज्यादा मेहनत से काम करें आज के बाद से मैं सुबह एक घंटे पहले उठा करूंगा और वह तेज चाल से आगे बढ़ने लगा और खदान की तरफ निकल पड़ा वहां पहुंचकर रात्रि में सोने से पहले उसने लगातार दो पत्थरों का ढेर घसीटकर नीचे पवन चक्की पर ले आया जानवर बिना बोले क्लोवर के पास इकट्ठा हो गए टीला जहां वे सब लेटे थे वहां से पूरा ग्रामीण इलाका दिख रहा था सड़क तक फैली लंबी हरी घास का मैदान सूखी घास का खेत छोटा उपवन झाड़ी पीने वाले पानी का पोखर हल जुते हुए खेत जहां पर गेहूं की घनी और हरी पौध लहलहा रही थी और फार्म के घरों की लाल छतें जिनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था यह एक साफ बसंत ऋतु की शाम थी घास और झाड़ियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। फार्म में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था वे आश्चर्य में थे यह उनका अपना फार्म है इसका एक एक कोना इसकी एक एक इंच जमीन उनकी अपनी जायदाद है अब तक शायद ही जानवरों को इतनी वांछित और अपनी पसंद की जगह लगी थी फ्लोवर ने पहाड़ी से नीचे देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अगर वह अपने विचार बता सकती तो वह कहती कि यह सब करना उनका उद्देश्य नहीं था जब सालों पहले उन्होंने मानव जाति को परास्त करके बाहर निकाला था इस तरह के आतंक और मारकाट खून खराबे वाले दृश्य की उन्होंने कल्पना नहीं की थी जब मेजर ने उन्हें विद्रोह के लिए भड़काया था अगर उनके पास अपनी भविष्य की कोई अपनी तस्वीर होती तो वह एक ऐसे पशु समाज की होती जो चाबुक और भूख से मुक्त होता जहां सब बराबर होते सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करते जहां कमजोर की रक्षा ताकतवर करता जैसे उसने बत्तख के बच्चों को अपने आगे के पैरों के बीच रखकर सुरक्षा दी थी उस रात मेजर के भाषण के वक्त इसकी बजाय उसे नहीं पता क्यों वह ऐसे समय पर आ गए थे जहां कोई अपनी मन की बात करने का साहस नहीं कर सकता है जहां भयावह गुर्राते कुत्ते सब जगह घूमते फिरते रहते जब आपको अपने ही दोस्तों के टुकड़े होते देखना पड़े और वह भी उनके द्वारा अपने अपराधों को स्वीकारने के बाद उसके अपने दिमाग में कोई विद्रोह या आवाज का विचार नहीं था उसको मालूम था आज के हालात के साथ भी जोन्स के समय से वे बेहतर स्थिति में थे और इन सब के बावजूद यह आवश्यक था कि मनुष्यों के पुनर्गमन को रोका जाए कुछ भी हो जाए वह वफादार रहेगी कड़ी मेहनत करेगी जो आदेश उसे मिलेंगे उसे वह पूरा करेगी और नेपोलियन का नेतृत्व स्वीकार करेगी फिर भी इन सब की उसने और दूसरे जानवरों ने उम्मीद नहीं की थी ना ही इस दिन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी इन सब के लिए उन्होंने पवन चक्की का निर्माण नहीं किया था और ना ही जोन्स की बंदूक की गोलियों को झेला था इस तरह के विचार उसके अपने थे हालांकि वह अपने शब्दों को व्यक्त करने में नाकाम थी आखिर में अपने भावों को शब्दों में ना व्यक्त कर सकने की जगह इंग्लैंड के पशु गाना शुरू कर दिया उसके चारों तरफ बैठे जानवरों ने भी गाना शुरू किया उन्होंने इसे तीन बार गाया पूरी लय ले से लेकिन धीरे से और दुखपूर्वक इस तरह उन्होंने पहले कभी नहीं गाया था तीसरी बार जैसे ही उन्होंने गाना समाप्त किया तब स्क्विलर दो कुत्तों के साथ वहां ऐसे आया जैसे आवश्यक कहना है उसने सूचित किया कि दोस्त नेपोलियन के विशेष निर्णय के तहत इंग्लैंड के पशु गाने को समाप्त किया जा रहा है आज से इसे गाना निषेध है सब जानवर हक्केबक्के रह गए क्यों म्यूरियल चिल्लाकर बोली स्क्वीलर ने रुखाई से कहा दोस्त अब इसकी जरूरत नहीं है इंग्लैंड के पशु गाना विद्रोह का गाना था अब विद्रोह पूरा हो चुका है इस दोपहर गद्दारों की मृत्यु उसका अंतिम अध्याय था अंदर और बाहर के सब दुश्मन परास्त हो चुके हैं इंग्लैंड के पशु में आगे आने वाले एक बेहतर समाज की इच्छा व्यक्त की गई है लेकिन अब ऐसा समाज स्थापित हो चुका है साफ जाहिर है इस गाने का अब कोई अभिप्राय नहीं रह गया है हालांकि वे डरे हुए थे कुछ जानवर विरोध कर सकते थे लेकिन उसी वक्त भेड़ों ने हमेशा की तरह मिमियाना शुरू कर दिया चार पैर अच्छे दो पैर खराब जो काफी समय तक चला और चर्चा का अंत हो गया इस प्रकार इंग्लैंड के पशु गाने को कभी और नहीं सुना गया उसकी जगह मिनिमस जो एक कवि भी था उसने नया गाना लिखा जो इस प्रकार शुरू हुआ पशु फार्म पशु फार्म कभी नहीं होगा हमारे द्वारा तुम्हारा नाश और हर इतवार की सुबह झंडा रोहन के बाद इस गाने को गाया जाता लेकिन इस तरह के शब्द और ना ही इसकी लय जानवरों पर इंग्लैंड के पशु की तरह प्रभाव नहीं डाल पाई